स्वर्ग कल का पाठ थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी देर में आएंगे, था नाम कल बोला था दोबारा बोले देते हैं। इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है स्वर्ग शब्द किसका बोधक है गोपचन क्यों या स्वर्ग शब्द नाम में स्वर्ग शब्द बहुत है इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोध तत्व में क्या प्रमाण है तक से कहा जाता है क्या कहा जाता है समाधान कहा जाता है भगवता भाष्यकृता भगवान भाष्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके कल दिखाया था ना मैंने तो भगवान भाष्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग शब्देना परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो स्वर्ग अत्रे अत्र लक्ष्मण मोक्ष पर कहा स्वर्गम अग्निम इस मंत्र में है स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है एक बात पर ध्यान देना भगवता वास्तव स्वर्गम अग्निमति मंत्रम प्रस्तुत इस मंत्र को प्रस्तुत करके और पांच छह लाइन आगे देखेंगे तात्पर्य प्रतिपादित मिलेगा है? कल जो पढ़ाया था वहां अंतिम में है मिलेगा ना तो इस प्रकार कंठता कर से सभ्यता और तात्पर्यता अर्थता कंठता क्या तात्पर्यता इस प्रकार सभ्यता और अर्थता प्रतिपादित होने से किसके द्वारा प्रतिपादित होने से भगवान भाष्यकार के द्वारा भगवान भाष्यकार के द्वारा ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके ऐसा सभ्यता और अर्थता प्रतिपादित होने से शंका का अवकाश नहीं है लगाना पड़ रहा था तो यहाँ पर जो है ना उसका अन्वय हो रहा है प्रस्तुत किसका प्रस्तुत करके कि किसने प्रतिपादन किया है हाँ ये लगाइए ये, ये अच्छा रहेगा तो इसमें जो हमारे में उदरण चिन्ह दिया हुआ है वो स्वर्ग सब्देन पर दिया हुआ है और यहाँ वाचवात तो इी के पहले दिया हुआ है है ना राम तो, है? उसमें नहीं है हाँ उधरण चिन्ह तो उससे तो अल्पना ही है लगा सकते उधरण चिन्ह आपको अच्छा रहेगा स्वर्ग शब्द शब्दों लगा दो और इति कंठता इती के पहले लगा दो तो समझ में आ जाएगा तो अब इसको लगाइए कि स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है मोक्ष है परम पुरुषार्थ रूप है अच्छा क्योंकि तो ये मोक्ष परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द से क्यों कहा जाता है तो हेतु है क्योंकि स्वर्ग लोग कहा अमृतत्व तो मजनते इस प्रकार स्वर्गस्थ जन्म के स्वर्गस्थ लोगों के जन्म और मृत्यु का भाव सुना जाता है स्वर्गस्थ लोगों के जन्म और मृत्यु का भाव सुना जाता है तो जन्म और मृत्यु का भाव कहाँ पर होगा कब होगा मोक्ष प्राप्त होने पर कब होगा तो मतलब मुख लग जाएगा और क्या मतलब और त्रिवाचिकेता त्रिवीर त्रिकर्मित तरफ जन्म मृत्यु ऐसा उस दिया गया है ऐसा उत्तर दिया गया है तो वहाँ क्यार से करेंगे त्रिकर्मकृत तीन कर्मों को करने वाला और तीन बार तीन कर्मों को करने वाला और अयम वा या पोते इत्यादि तीन सूक्तों का तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति त्रिकर्म कृत तीन बार नचकेत अग्नि का अनुष्ठान करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है तो स्वर्ग की साधन भूत जो अग्नि है ना उसका तीन बार अनुष्ठान करने से क्या बोला जन्म और मृत्यु से पार होना तो जन्म और मृत्यु से पार होना मतलब मोक्ष के साधन का ही प्रश्न किया गया है ना इसलिए यहाँ पर परम पुरुषार्थ मोक्ष कहा जाता है चाक में कहा करेंगे ऐसा उत्तर दिया गया है ठीक है तो मोक्षो वि जनवर अभाव श्रमनाथ दूसरा प्रतिवचनाथ ठीक है तीसरा बताते हैं ये प्रार्थमानुपत्य जो दिया है की तृतीय वर संबंधी कथन में चकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से तृप्ति वृथीवर संबंधी प्रश्न में नचकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से तो जो विनाशी फलों की निंदा कर रहा है वो विनाशी फल चाहेगा तो निंदा किए जाने से क्या होगा की विनाशी फल से विमुख निंदा किए जाने से क्या लगता है विनाशी फल से विमुख कौन नचकेता विनाशी फल से विमुख नचकेता के द्वारा विनाशी फल कौन होगा स्वर्ग विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना करना असिद्ध है प्रार्थना करना असिद्द। क्या याचना करना असिद्ध है अनुपत्यक्ष करना चाह तृतीय लग जाएगा तो विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना करना असिद्ध है तो किसकी प्रार्थना किया उसने अविनाशी असिद् मोक्ष के साधन की अविनाशी मोक्ष के तो परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो वीयते में कितने हेतु हो गए अभी तीन होती हो गए ठीक है जनन मरना भाव श्रवनाथ प्रतिवचनात्थ प्रात्मान और प्राथमानुपे और देखिए स्वर्ग शब्द सुख वचन तया स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का बोधक होने के कारण निरवधिक आनंद रूप है कि प्रकृष्ट सुख रूप मोक्ष का मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होने से वाच्य भी पंचमी है तो ऐसा समझना की स्वर्ग क्यूँकी स्वर्ग शब्द प्रकृत सुख क्यूँकी स्वर्ग शब्द को प्रकृत सुख का वाचक होने के कारण प्रकृत सुख रूप मोक्ष शब्द का वाच्य संभव है स्वर्ग शब्द का तो ये भी हेतु हो गया उसमें इसलिए स्वर्ग शब्द कार ऐसी क्या हो जाएगा मोक्ष ये चतुर समझ सकते हैं हेतु है ना? इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादन किए जाने से शब्दता और अर्थता किसने प्रतिपादन किया वाच्यकार ने इसलिए नवकाश नहीं है हाँ थोड़ा सा चल आदि तत्व प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा देख लो आज ननु पर स्वर्गे लोक नीर्थ लोकमृत श्रद्धा स्वर्गलोका मृतत्व भजंतणे उ दो मंत्र है न बोलो द्वितीय उहाँ देखो भाई कितने बार स्वर्ग शब्द आया है बताइए स्वर्ग स्वर्गे कुल स्वर् मिलाकर स्वर्ग के अंतर्गत भी स्वर्ग शब्द है ना, तो कुल कितने बार स्वर्ग शब्द है बोलो इन दो, दो मंत्रों में, चार बार, ठीक है वर प्रश्न इस प्रकार द्वितीय वर संबंधी, द्वितीय वर संबंधी याचना संबंधी दो मंत्रों में द्वितीय वर की याचना संबंधी दो मंत्र में या द्वितीय वर के कथन संबंधी दो मंत्रों में प्रश्न का प्रश्न काचना कर लो या कथन कर लो द्वितीय वर्ग के कथन संबंधी दो मंत्रों में कथन संबंधी दो मंत्रों में कर सकते क्यों निष्केता प्रश्न तो नहीं कर रहा है ना तो याचना ही कर रहा है ना इसलिए हमने बताया द्वितीय वर्ग वर के याचना संबंधी दो मंत्रों में या द्वितीय वर्ग की याचना संबंधी दो मंत्रों में चतु चार बार आवृक्ष चार बार प्रयुक्त चार बार किसका अभ्यास किया गया है शब्द का चार बार अभ्यस्त या चार बार प्रयुक्त स्वर्ग के शब्द का क्या मोक्ष बोधकत्व? स्वर्ग के शब्द का ये पूर्व पक्षी आ रहा है कि स्वर्ग शब्द का मोक्ष बोधकत्व क्या मुख्य वृत्ति से है सिद्धांती स्वर्ग शब्द को मोक्ष का बोधक मानता है mm. पूर्व पक्षी कहता है स्वर्ग शब्द का मोक्ष बोधकत्व क्या मुख्य वृत्ति से है उत्तमुख्या अथवा अमुख्य वृत्ति से है सिद्धांति स्वर्ग शब्द को मोक्ष का बोधक मानता है पूर्व पक्षी कहता है क्या मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है अथवा अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है उत्तर दीजिए इसमें प्रथम पक्ष क्या है का मतलब लक्षण जी ठीक है अब ध्यान देना इसमें प्रथम पक्ष क्या है मुख्य मुखिया पृष्ठ क्या मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है ये प्रथम है ना तो इस पर कहते हैं न आद्या की प्रथम पक्ष संभव नहीं है अर्थात वह अभी पूर्व पक्षी चल रहा है ना हाँ जी पूर्व पक्षी चल रहे तो दो विकल्प हुए ना तो प्रथम विकल्प के लिए पूर्व पक्षी का कि प्रथमा विकल्प न संभवती प्रथमा पक्षा ना संभवती, प्रथम पक्ष संभव नहीं है अर्थात स्वर्ग शब्द मुख्य वृत्ति से मोक्ष का बोधक नहीं है यही है ना क्यों तो देखो कुछ उदाहरण दिए हैं स्वर्ग अपवर्ग मार्ग अभ्याम स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गो से मार्ग द्वीप है ना मतलब स्वर्ग का मार्ग और अपवर्ग का मार्ग स्वर्ग अपवर्ग तयोग। मार्गा? है? ताप मार्गा मार्ग ठीक है अपवर्ग के मार्ग से मतलब स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग से अपवर्ग अर्थ है मोक्ष तो इस वाक्य को देखने से क्या लगता है की स्वर्ग और मोक्ष शब्द एकार्थक है या भिन्नार्थक है स्वर्ग शब्द अपवर्ग मतलब मोक्ष के अर्थ में तो नहीं है ना भिन्न अर्थ में है और देखना है न अपवर्ग अर्थ क्या होता है मोक्ष अच्छा अब देखना स्वर्ग शब्द से दोनों कोई समझा जाता है हमारे ये, ये सिद्धांत के अनुसार है सिद्धांती जो है ना स्वर्ग शब्द से दोनों को लेता है समझता है कहीं पर देवलोक को कहीं पर मोक्ष को और पूर्व का ये आग्रह है कि स्वर्ग शब्द तो कहीं भी मोक्ष का बोधक नहीं है है ना तो स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक किस वृत्ति से है ये दिखा मुख्य वृत्ति से तो संभव नहीं है वो पूर्व चल रहा है वो काट रहा है स्वर्ग पर हो एकम कि स्वर्ग और मोक्ष में एक स्वर्ग और मोक्ष में <दित Lynch> तो इससे क्या सिद्ध होता है स्वर्ग शब्द मोक्ष अर्थ में है क्या नहीं है ना न स्वर्गम न स्वर्ग चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए मोक्ष तो इससे भी भिन्न अर्थ वाले प्रतीत होते हैं क्या स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट स्वाद सा स्वर्ग विश्व याग का फल स्वर्ग होगा विश्व याग का फल क्या होगा क्योंकि सर्वान प्रति अविशिष्ट स्वाद सबको सबके प्रति सबको सामान्य रूप से इष्ट है अविशिष्ट है ना सामान्य कि विश्व याग का फल स्वर्ग होगा क्योंकि सबको सामान्य रूप से इष्ट है कहने के तात्पर्य यह है कि स्वर्ग मतलब सुख स्वर्ग तो सब लोग चाहते हैं सुख रूप होने से तो वो सबको इष्ट है और मुक्त सबको इष्ट नहीं सब है ऐसा और लेना स्वर्ग सबको इष्ट है मुक्त सबको इष्ट इत्यादि प्रयोग अपवर्ग प्रतिद्वंदी वाची इत्यादि प्रयोगों में चार प्रयोग आए ना इत्यादि उदाहरणों में अपवर्ग के विरोधी अर्थ का वाचक होने के कारण अपवर्ग का क्या अर्थ है मोक्ष मोक्ष के विरोधी अर्थ का वाचक कौन है बोलो स्रुण स्रुण। स्रुण। हाँ ठीक है स्वर्ग शब्द के साथ अन में करेंगे इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ का वाचक होने से लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द अपवर्ग के विरोधी अर्थकावाचक कौन है स्वर्ग शब्द और कहाँ प्रसिद्ध है लोक और लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द का मोक्ष वाचक तो संभव नहीं है मोक्ष वाचकत्व संभव लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द का मोक्ष वाचक संभव नहीं है ये संभव नहीं, नहीं है मतलब मुखवृत्ति से संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंकि मोक्ष के विरोधी मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है मोक्ष के विरोधी कौन जो मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है वो मोक्ष का वाचक हो सकता है बस मोक्ष का वाचक क्यों नहीं हो सकता है क्यूँकी मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है कहाँ इत्यादि प्रयोगों में लगेगा और बताते हैं ध्रुव ध्रुव सूर्या सूर्यांतरम ध्रुव लोक और सूर्य के मध्य में जो चतुर्दश नियुक्त ना कि 14 लाख योजन वाला स्थान है लोक संस्थान चिंतक की स्थिति का विचार करने वाले मार्सियों ने स्वर्ग स्वर्गलोक का कथित उससे स्वर्ग लोक कहा है तो ध्रुव लोक और सूर्य लोक के मध्यवर्ती स्थान ही स्वर्गलोक है इससे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है मोक्ष स्थान जिसे की स्वर्ग कहा जाए इस पुराण वचन के अनुसार ध्रुव सूर्य और ध्रुव सूर के अंतरवर्ती ध्रुव और सूर्य के मध्यवर्ती लोक विशेष का ही स्वर्ग शब्द लोक विशेष ही स्वर्ग शब्द का अर्थ होने से स्वर्ग शब्द का अर्थ कौन है लोक विशेष वाच्य का अर्थ अर्थ तो लोक शब्द वाच्य तो किसका होगा लोक विशेष का लोक विशेष का स्वर्ग शब्द वाच्य होने से या लोक विशेष ही स्वर्ग शब्द का वाच्य होने से वहाँ पर ही लौकिक वही तुम अर्थ है की उसी लोक विशेष में उसी <s myst McMahon> लौकिक और वैदिक की लौकिक और वैदिक की जनों का व्यवहार देखे जाने से उसमें ही लौकिक और वैदिक जनों का स्वर्ग लौकिक और वैदिक जनों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार देखे जाने से क्या लौकिक और वैदिक मनुष्यों का लौकिक मनुष्य मतलब जो लोक वैदिक मनुष्य मतलब लवजो मतलब जो है ना जो यज्ञ आदि करते हैं वो वैदिक हो गए और बाकी क्या हो गए लौकिक लौकिक और वैदिक मनुष्यों का व्यवहार देखे जाने से लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा शब्द का व्यवहार देखे जाने से और वैदिक मनुष्यों के द्वारा शब्द का व्यवहार देखे जाने से मोक्ष स्थानस स्थान तथा मोक्ष स्थान वैसा नहीं है ऐसा समझो कि लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार किसमें देखा जाता है या लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा के शब्द से उसका व्यवहार किसमें देखा जाता है देवलोक में, देवलोक में। और स्थान मोक्ष स्थान के मोक्ष से तथा ऐसा नहीं है तो, तो मोक्ष स्थान तो के तो मोक्ष स्थान के लिए वे स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करते मोक्ष स्थान के लिए वे स्वर्ग शब्द का प्रयोग ऐसा शंका कार निरस्त हो गया इसलिए मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक नहीं हो सकता है और द्वितीय पक्ष क्या नापी अमुख्या क्या अमुख्य वृत्ति अमुखिया का क्या अर्थ हुआ अमुखिया कि अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक है अमुख नापी अमुख्या द्वितीय पक्षा ऐसा लगाना अमुखिया द्वितीय पक्षा अपीना अमुखिया करते अमुखिया वृत्तिया ईश्वर के सब्ज अमुख वृत्ति मोक्ष स्थान का वाचक है इति पक्ष अपीना या द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं है अमुख वृत्ति कब लेते हैं जब मुख्य अर्थ को स्वीकार करने में कोई बाधा होती है माणवका यहाँ पर मुख्य वृत्ति है कि अमुख वृत्ति है अमुख वृत्ति है माण्वक को सिंह कह रहे हैं गौणी वृत्ति गौणी वृत्ति कह सकते हैं तो जब मुख्य वृत्ति जब सिंह माणवका कहते हैं तो यहाँ पर मुख्य वृत्ति वाला अर्थ क्यों नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बाधक है यहाँ पर क्या है, बाधक जो वस्तु है, वो तो सी नहीं है ना ऐसा गंगाया अर्थ लेते हैं नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ भी बाधक है बाधक क्या है की वो घोष का अधिकरण हो सकता है हाँ यही सब बाधक हो गए अमुक वृत्ति से भी नहीं होगा कि अमुक वृत्ति से भी स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाच कैसा बता है पक्ष भी नहीं है नहीं। क्योंकि अर्थ को लेने में कोई बाधक नहीं है मुख्य अर्थ को लेने में यदि कोई बाधा हो तो अमूक अर्थ लिया जाएगा नहीं है तो यहाँ क्या बाधा होगा यहाँ यहाँ कौन सा यम का आना ना पड़े। हाँ तो वो अभी सब आगे आ रहा है जो आप कह रहे हैं ना वो आगे सब बातें आएंगी अगले पैरा में चलिए बाधा नहीं है अब ये तो सिद्धांति बाधा मानता है तो पूर्व पक्षी कहता है बताइए क्या बाधा है बताओ हमको <laughs> हाँ, मत अत्र प्रश्न वाक्य गतम यहाँ पर नचिकेता प्रश्न वाक्य गतम करते वर संबंधी वर संबंधी वाक्य कह सकते है ना ने? यहाँ पर यहाँ पर वर संबंधी वाक्य में विद्यमान जरा मरण का अभाव तथा अमृतत्व की प्राप्ति आदि बाधक है जरा मरण का अभाव देखेंगे कहा न न न नगे लोग है ना व पर तुम नहीं हो यम से कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मरण का अभाव और न जरिया भी वेती यहाँ पर क्या है कि जरा का अभाव जरा मरण राहत है ना मतलब जरा मरण का अभाव और यहाँ पर क्या था स्वर्ग लोग का अमृतत्व भजनते तो अमृतत्व की प्राप्ति अमृतत्व की तो क्या प्रश्न में विद्यमान जरा मरण का भाव और अमृतत्व की प्राप्ति आदि बाधक है किसका बाधक है मुख्य अर्थ को लेने में मतलब पूर्व के अनुसार उसका मुख्य अर्थ क्या है देवलोक क्या है आपका देवलोक मतलब मुख्य वृत्ति तो पूर्व के अनुसार मुख्य वृत्ति से उसका क्या अर्थ है देवलोक तो उसके लेने में क्या ये बाधा है मतलब मुख्य वृत्ति से अर्थ है देवलोक उसको लेने मेरी वादा हो तो मुख्य स्थान ले लो। तो उसमें क्या वादा है क्या ये बाधा इस प्रश्न किया अथवा प्रतिवचनगत प्रतिवचनगत का अर्थ है गत, कि मतलब तो यमराज के वाक्य में विद्यमान यमराज के वाक्य में विद्यमान जरा मृत्यु का तरण आदि बाधक है यम यम का वाक्य कहां पर था देख लो ना यम का वाक्य भी आया नहीं है क्या आया है ब्रह्म जज्ञात मुहूर्ता करो की तन एन पुनर् जायते आया है ना एन पुनर् जायते ये आ गया है चलो भाई अब देखना क्या यमराज के वाक्य में विद्यमान जरा मृत्यु का तरण आदि बाधक है किस्मे की कि मुख्य वृत्ति से स्वर्गर्थ लेने में बाधक है क्या यदि मुख्य वृत्ति से स्वर्गर्थ लेने में बाधक हो तो फिर लेना चाहिए मोक्ष स्थान अर्थ मोक्ष लेना चाहिए तो बाधा क्या है मतलब क्या ये जरा मृत्यु से पार होना इसमें नहीं संभव है क्या लोक में यही मतलब है ना हाँ दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष और करते हैं इसमें दुटी पक्ष के भी तीन विकल्प कर दिया है अथवा स्वर्ग, बिनासी स्वर्ग है ना चलिए सर्व काम विमुख नचिकेता सभी कामनाओं से विमुख नचिकेता क्षेण स्वर्ग से प्रार्थ मानत अच्छा सभी कामनाओं से विमुख नचकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग की, की प्रार्थना करना असिद्ध है सभी कामनाओं से विमुख है नचकेता के द्वारा विनाशी सुख की याचना करना असिद्ध है संभव नहीं पंक्ति लगेगी सभी कामनाओं से विमुख नचकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग की याचना करना संभव नहीं है तो सभी कामनाओं से विमुख है विनाशी की क्यों याचना करेगा अच्छी विनाशी है तीन पक्ष उठाया द्वितीय में अब एक दो लाइन चलते हैं नाद्या इसमें प्रथम पक्ष उचित नहीं है कौन अमुख्य मुख्य कि वो अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द अमुख वृत्ति से मोक्ष का बोधक है या द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं है।, है इसमें इसमें तीन पक्ष उठाए थे ना प्रश्न वाक्य में आए विद्यमान क्या जरा मरण का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति आदि बाधा है मतलब देवलोक में जरा मरण का अभाव और अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या इसलिए आप देवलोक को छोड़कर मोक्ष अर्थ करते हैं तो ना अद्या मतलब इसमें प्रथम संभव नहीं है द्वितीय पक्ष में जो तीन विकल्प किए है ना तो प्रथम विकल्प संभव नहीं है कौन सा प्रथम विकल्प है ठीक है भाष में देखेंगे स्वर्ग लोकवासिम जरा मरण पासा मरणादि प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्यों क्योंकि स्वर्ग स्वरूप के अनुरूप के प्रकरण में स्वर्ग स्वरूप के प्रतिपादन के प्रकरण में, में। दर्शनाथ क्या देखा जाता है स्वर्गलोक स्वर्ग लोक निवासियों का स्वर्ग लोक के निवासियों को जरा मरण चुद, तथा शोक आदि का अभाव राहित्यकार थे अभाव किसका किसका अभाव जरा का अभाव मरण का अभाव सुधा पिपाशा का शोक आदि का अभाव देखा जाता है किनके शोक किनके जरा मरण आदि का अभाव ठीक है सर्व क्योंकि तो, सर्वलोक निवासियों के जरा मरण शुदा पिपाशा तथा शोक आदि का अभाव देखा जाता है और अमृतत्व अमृत पान अमृतत्व प्राप्त तथा अमृत पान से अमृतत्व प्राप्ति भी देखी जाती है लग गया तो जब ये देखा जाता है स्वर्ग लोक निवासियों में तो फिर ये बाधा है क्या यदि ये न देखा जाए स्वर्गलोक निवासियों में तब ये बाधक हो जाएगा तब ये बाधक होता तो बाधक होने पर मुख्य वृत्ति वाला स्वर्ग लोक अर्थ नहीं लेते जब तो बाधक नहीं है तो मुख्य वृत्ति ऐसी स्वर्ग लोक लीजिये दर्शनाथ पंचमी है ना तो ये हेतु ना अध्याय प्रथम पक्ष संभव नहीं है क्यूँकी पुराणों में स्वर्ग स्वरूप के अनुरूप के प्रकरण में स्वर्गलोक निवासियों के जरा मरण क्षुदा पिपाशा तथा शोक आदि का भाव क्या और अमृत पान से अमृतत्व की प्राप्ति देखी जाती है आभूत संपलव स्थानम आभूत अमृतत्वलम स्थानम आभूत है ना प्राणियों के प्रलय पर्यंत रहने का स्थान प्राणियों के पलय प्रलय पर्यंत रहने का स्थान अमृत कहा जाता है क्या कहा जाता है विनाशी है तो विनाशी होने पर भी देखो पुरानों में क्या बोल दिया अमृत किसको का है प्राणियों के प्रलय पर्यंत रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं हाँ अमृत कहा जाता है या स्वर्ग कहा जाता है इति स्मरणात ऐसी स्मृति है स्मृति है मतलब है, पुरान हाँ पुराण बचान है अत्र यहाँ पर ही अजीव्यताम अमृता नाम उपेत इसी मृत्यु अपनी अमृत शब्द प्रयोग दर्शनात् अजीव्यताम अजीवताम का अर्थ है कि जरा से रहित अमृता नाम जरा से रहित का अर्थ है कि आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके ये आगे आएगा निश्चित यम से कह रहा है अजीर ताम अर्थ जरा से रहित और अमृता नाम का कि आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके अमृत जैसे लोगों को प्राप्त करके।, करके इस प्रकार मृत्यु वपी ये मृत्यु से कह रहा है ये पूर्व पक्षी के अनुसार यहाँ पर हमने किया है सिद्धांत में थोड़ा अर्थ कांतर आएगा इसमें टिप्पणी एक नंबर दी हमारी पुस्तक में मृत्योग की अमृता नाम उपेत अमृता नाम उपेत इसका अर्थ क्या है भवाग्रसान अमृतान आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके इत्यर्थार्थ होने से मृत्यु के अनित्य मृत्यु भी अमृत शब्द से निर्दिष्ट है मृत्यु देवता अनित्य है ना और फिर भी अमृत शब्द का प्रयोग आया है मृत्यु देवता अनित्य है फिर भी उसके लिए क्या शब्द आया है अमृत तो उसी प्रकार स्वर्ग अनित्य होने पर भी वो अमृत शब्द से कहा जाएगा चलिए अजीर जरा से रहित आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके इस प्रकार मृत्यु के लिए भी अमृत शब्द का प्रयोग देखा जाता है तो फिर ये ये भी स्मरण पहले दर्शनाथ हेतु था फिर स्मरणाथ हेतु फिर प्रयोग दर्शनाथ है ना और स्वर्ग स्वर्गलोकवासी नाम एव क्योंकि स्वर्ग लोक के निवासियों को ही के द्वारा ते तू परांत काले मतलब ब्रह्म लोक में ब्रह्म लोक यहाँ पर सत्यलोक का वाचक है या देवलोक का वाचक है कि वे की, की कल्पांत काल में सत्यलोक में ब्रह्मोपासना से मुक्त हो जाते हैं मतलब सत्य वहाँ क्या होता है कि तो प्राकृत लोक में ऊपर के लोगों में कल्पांत काल में जिसको उपासना निष्पन्न हो जाती जिसकी वो मुक्त हो जाता है अमृतत्व प्राप्ति संभव होने से अमृतत्व प्राप्ति किसको स्वर्गलोक के निवासियों को स्वर्गलोक के निवासियों को ही ब्रह्मोपासना के द्वारा कैसे ब्रह्मोपासना के, के ते ब्रह्म लोक है तू उपरांत काल है इस प्रकार श्रुति में कही गई रीति से मोक्ष प्राप्ति संभव होने से स्वर्ग लोग का अमृतत्व वजनते इस कथन के इस कथन की संगति होती है के के आम के निवासी मोक्ष को प्राप्त करते हैं कैसे उपासना द्वारा कल्पना उपासना द्वारा प्राप्त करते हैं कल्पना तो भी उपासना संस्कार बसात संभव है जिसने यहाँ खूब उपासना की है मुक्ति नहीं हुई और काश वो अपने कर्मानुसार देवता बन गया तो उपासना कर सकता है कर सकता, तो कर सकता है कर सकता है इसलिए कहा जाता है जब यहीं के भोग इतने ज्यादा बाधक हैं कि वहाँ उपा, भगवत उपासना होती नहीं है उस पर उसके भोग और ज्यादा करेंगे यही इसलिए कहा जाता है लेकिन कोई कर भी सकता है तो संसारी जीव वहाँ भी कर सकते हैं और बाधक ज्यादा है वहाँ यहाँ से अधिक बाधा है वहां। तो कर सकता है कोई हम्म तो ये मतलब क्या है कि ये ये जो पूर्व पक्षी जो है ना ये अभी चल रहा है तो वो बता उसका कहना है कि इस प्रकार संभव है तो यहाँ पर कोई बाधा नहीं है इसलिए आप ये बाधा नहीं है तो अमुख्य वृत्ति से भी आप मोक्ष से नहीं कर सकते हैं ऐसा कौन कहेगा पूर्व पक्षी कहेगा ये सब बात चलेगी फिर सिद्धांती बाद में बताएगा नहीं मुख्य वृत्ति से ही वो किसका वाचक हो जाएगा मोक्ष का हाँ मोक्ष का वाचक मुख्य वृत्ति से ही होगा ऐसा सिद्धांति कहेगा और यहाँ पर मीमांसा का न्याय भी बताएगा की मुख्य से ही वाचक है वो गौड़ वृत्ति से नहीं कैसे वाचक है तो सर्व शब्द का मुख्य अर्थ दोनों ही है भी भी है, तो भी है, और निरस्ते सुख अर्थ में जो प्रयोग करते सक, वो फिर होगा निरस्ते निरस्ते मोक्षी मोक्षी है, है है? है, ना? क्या ऐसा बताएंगे हाँ अब अपने देख लो देखो नाच किया था निकालना इसका रंग रामो निकालो तो तो त्रिकर्मकृत हम ये देख रहे हैं इसमें सूत्र काशिका आपको दिखाना चाहते है शुप्रकाशिका और रंग रामुष भाषा मिलाओ मिला त्रीनाच के मंत्र ये मिला ये हाँ ये इसका चिक्रेता त्रिकर्मकृत मिला कहा सत्रहवा दोनों में त्रिनाचिकेता दोनों में त्रिकर्म नहीं है ना त्रिकर्म तो सत्रह में है थे थे। हाँ ये देख लो इसको जंग इसकी तुलना करो ये पकड़ो कहता इसी देख देख लो देख लो फिर आपको भी दिखा निश्चित हाँ याद करो हम सुनेंगे <laughs> कल से सुनना शुरू करेंगे ये अभी तो नहीं नहीं, नहीं। मतलब किसी भी दिन सुना जा सकता है और नियम ये बनेगा आप पहले सुन, सुनाइए तब आगे पढ़ाएंगे करने के लिए कौन से बनेगा नियम हांसी बन गया नियम बन चुका है जब कानून बनता है तो डेट आगे की शुरू होगा दो शुरू हो चुका है कानून का ऊपर हाँ। बन बन आज बन गया उसका कार्ड करना पड़ेगा साल, साल नहीं आज बन गया अरे भैया पास हो गया तीन साल अरे पाँच साल में उसका पार्ट कर छठी साल ऐसी लागू होगा कल से ही लागू है यहाँ पर लागू तो क्या ये उपनिषद नहीं याद रहेगा रहे तो ब्रह्मसूत्र थोड़ा लगेगा ब्रह्मसूत्र भाषा में यही तो उपनिषद मंत्रों का सब विचार किया गया और ब्रह्मी टाइप वाला उपनिषद का ही विचार है तो इसलिए उपनिषद तैयार हो नहीं मिला रंगना अनु उपनिषद का विचार गीता में गीता का फिर बताते हैं <स्या> <स्या> नहीं नहीं हमने निशान लगा दिया का देख लो मिलता है तो रंग नमन उस वास्ते हाँ दोनों साथ साथ खोलो ना एक, एक लाइन देखते गा दोनों की दो रा, दो रा। तो यहाँ के नहीं मिला इधर हमको देख रहे ए, इसको मिलाइए सतरुपये का रंग रामानुजिए औसरणी का इसकी देखें मुमुक्षु नचिकेता ने द्वितीय वर्ष मोक्ष के साधन अग्नि विद्या की जिज्ञासा की द्वितीय से वो क्या चाहता है अग्नि विद्या किसका साधन है मोक्ष मुख्ष का साधन कैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा अब वह मोक्ष के स्वरूप के विषय में प्रश्न करता है कौन नचिकेता एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीय स्थित चैकेद्याशिष्टस्वया हम वराष वर तृतीय अच्छा पूर्व नहीं किया है ना कहीं भी पूर्व ऊप नहीं अलग देखा जाए या इं प्रेते विचि मनुष्ये अस्ति इति एके अस्ति इति एके न अस्ति इति अय एके न अस्ति इति एके, आयम चा एके एतर विद्याम त्वया अय अस्तिद्याम ऐसा वर तृतीय अन्व लगाइए मनुष्य प्रेते समान व्यक्ति वालों का एक साथ अन्य करना चाहिए मनुष्य प्रेते दोनों सप्तमीय पुष्ण थे ना एक साथ कर दिया हाँ या इं विचिकित्सा प्रथमाय थे उनका एक साथ में कर देना मनुष्य प्रेते या यित्सा मिलेगा अस्ति इति अय अस्त हाँ हाँ अयम अस्थ विद्याम या अहम आहमेतर त्वया अहम येद विद्याम त्वया अनुश्रेष्टा अहम एतद विद्याम ऐसा वरा नाम तृतीय वरा लगाइए मनुष्य प्रेते वैसे प्रेत का अर्थ होता है मर जाने पर हैं? है हाँ प्रेत और यहाँ प्रसंगानुसार अर्थ है सभी बंधनों के से विनुर्मुक्त होने पर सभी बंधनों से मुक्त होने पर हाँ तो अभी ऐसा अर्थ क्यों किया है व्याख्या में बताएंगे अभी इतना ही ध्यान रखना प्रेत का तो होता है लेकिन यार्थ होता है मुक्ति मुक्ति सौरबंधनुक्ति सौरबंधनुक्ति सभी मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर बंधन से मरने पर ही तो होगा ना नहीं ध्यान देना नहीं यहाँ रहते कैसे होगा नहीं नहीं, नहीं तो तो एक तो क्या है की देखिए ब्रह्म साक्षात्कार के बिना मर जाना है न तो ब्रह्म साक्षात्कार के बिना जो मर गया वो सभी बंधनों से बिन हुआ नहीं।, नहीं हुआ नहीं हुआ तो मतलब क्या साक्षात्कार करके जो मरेगा जिसका चरम इसलिए प्रत्ययकार से यदि करें चरम शरीर भी हो गए क्या कहेंगे चरम शरीर तो तो वो। तो वो हो, जाएगा। भी भी भी भी हो भी। चरम शरीर का मतलब है जिस जिस शरीर के बाद दूसरा शरीर न मिले ब्रह्म विद्यानिष्ठ का वैसा शरीर जिसमें हाँ मतलब जैसे कि अभी कोई भगवान उपासना कर रहा है कोई ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है तो वो उसका वो उसके बाद फिर पुनर् मरने के उस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म ना हो जिस शरीर के छोड़ने के बाद पूरा नहीं जिस शरीर के छोड़ने के बाद दूसरा शरीर ना मिले उसी शरीर को चरम शरीर कहेंगे उस शरीर को चरम शरीर कहेंगे मतलब उपासना करने के लिए साधना करने के लिए जो शरीर है हाँ। और कैसा शरीर जिस शरीर के बाद दूसरा कोई भी शरीर ना मिले उसको चरम शरीर हाँ, कहेंगे यहीं पर प्रकृत हाँ। लोक में मृत्यु लोक में जो शरीर है बात है चरम शरीर का है यार तुमने क्या बताया उसके बाद दूसरा शरीर न मिले बस वही अंतिम शरीर होगा वो तो खत्म हो जाएगा फिर आगे कोई शरीर नहीं मिलेगा इसलोक में आता इसलोक में आकर कोई शरीर यही मतलब है आएगा ही नहीं इस कोई बात प्रसन्न से कोई बोलना चाहिए है न मनुष्य फिर एक अर्थ है की यहाँ पर मोक्षाधिकारी मनुष्य कौन मनुष्य like मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से भी निर्मुक्त होने पर कैसा सभी बंधनों से चरम शरीर भी छूट गया तो सभी बंधन से मुक्त हो गया मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर यह अयम चिकित्सा जो या संशय होता है जो या संशय होता है क्या संशय होता है तो सुनो अयम अस्थि इति एके अस्थि का अर्थ है कि यह आत्मा अस्थि का है ब्रह्मांड वो करने वाली होती है यह आत्मा ब्रह्मांड वो करने वाली होती है कब सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर यह आत्मा ब्रह्मां वाली होती इति एके एक अर्थ एक है कि के, केचित आचार्य वी ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं यह आत्मा ब्रह्मांड वो करने वाली होती ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं क्या मतलब और न अस्ती यहाँ भी अयम न अस्ती यह आत्मा न अस्ती का अर्थ है ब्रह्मांड वो करने वाली नहीं, नहीं होती नहीं है ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं यह आत्मा ब्रह्मांड नो वाली होती है ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं तथा यह आत्मा ब्रह्मांड वो वाली नहीं होती ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं कौन किसके विषय में है ब्रह्मांड नो करने वाली होती है, है। या ब्रह्मांड नो करने वाली नहीं होती है ये पक्ष है।, है? है तो यह अनुशिष्टा अर्थ है आपके द्वारा उपदिष्ट आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ अहम में नचिता कहता धर्म राष्ट्र आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं विद्याम इसको जानू आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं अर्थ है इस स्वरूप को का क्या अर्थ है मुक्तात्म स्वरूप को।, को आम विद्याम मैं जानू मैं जानूष नहीं नहीं अभी देखेंगे आपके द्वारा अभी और उपदेश चाहता है ना तीसरा प्रदान आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं इसे जानूं मैं इसे जानूं जानू किस को मुक्तारण स्वरूप को जानू उपदिष्टा क्या बोलूँ उपदिष्ट आपके द्वारा उपदिष्ट होकर हाँ कह सकते कह सकते आपके द्वारा अनुशिष्टा कर उपदिष्टा शिक्षित आपके द्वारा शिक्षित होकर मैं है इस आत्मस्वरूप को या मुक्तात्म स्वरूप को विद्याम जान सकूं, जान सकूं ऐसा यह या मेरे द्वारा मांगे जाने वाले वरों में तृतीया वर तीसरा वर है या मेरे द्वारा मांगे जाने वाले वरों में तीसरा, न... वरों में तीसरा वर है अब सुनिए यहाँ पर अब आइए व्याख्या में व्याख्या में आइए, देखो व्याख्या ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष मोक्ष है ब्रह्म प्राप्ति रूप है ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ रूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ रूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है अतः एयम प्रेते यहाँ शरीर का वियोग मात्र अपेक्षित नहीं है शरीर का वियोग मात्र मतलब शरीर का वियोग होने पर या मर जाने पर ऐसा अपेक्षित नहीं, नहीं है क्यों बोलो क्यों अपेक्षित नहीं है क्योंकि किस लिए प्रश्न किया जा रहा है मोक्ष के आधार स्वरूप के जानने के लिए तो अब ध्यान देना की दे का योग होने पर हो जाएगा क्या अतः यहाँ अतः प्रेत यहाँ शरीर का मात्र नहीं है अपितु सभी बंधनों का भाव अभिप्रेत है क्या अभिप्रेत है सभी बंधनों का कि सभी बंधनों का भाव होने पर सभी बंधनों से मिनुर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर प्रेत अर्थ क्या किया सर्वंधन बिंदुक्त तो क्यों किया देखो बृहती न प्रत्य संज्ञा तो संज्ञा यहाँ पर ज्ञान या बुद्धि है ज्ञान या बुद्धि प्रसंगानुसार यहाँ पर संज्ञाकर्थ देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि नहीं होती है यदि प्रेत अर्थ किया जाए देवयोग होने पर मर जाने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती तो एक शरीर छूट जाए तो उससे देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी क्या उसकी है होती रहेगी ना तो देहात्म बुद्धि कब नहीं होती है सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर कब सभी बंधनों से न, न, न, तो यहाँ प्रेत कार्य है सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होकर बिन्दुर्मुक्त होने पर सभी बंधनों से अर्थात सभी बंधनों से बिन्मुक्त कब होगा चरम शरीर का वियोग होने पर चरम शरीर समझिए हाँ कि चरम शरीर का वियोग होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है तो यहाँ भी प्रेतकार थे सभी बंधनों का अभाव है तो जैसे यहाँ पर प्रेत है क्या चरम शरीर का भी योग या सभी बंधनों से भी निर्मुक्त उसी प्रकार कठोर सद में भी प्रेत्य से क्या होगा चरम शरीर का भी योग होने पर या सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर अच्छा अभी यहाँ पर देखेंगे मोक्षाधिकारी पुरुष के चरम शरीर का वियोग होने पर मोक्षाधिकारी पुरुष मतलब जो पुरुष मोक्ष का अधिकारी है जो पुरुष मोक्ष का अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है खूब ब्रह्मोपासना कर रहा है उपासना पूर्ण नहीं हुई मर गया तो फिर शरीर लेना पड़ेगा तो ये पहले वाला शरीर चरम शरीर हुआ उसका हाँ। जिसके बाद दूसरा शरीर न मिले वो शरीर चरम शरीर होता है मोक्षाधिकारी पुरुष के चरम शरीर का वियोग होने पर मोक्षकालिक आत्मस्वरूप के विषय में विद्वानों के विभिन्न विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं किसके विषय में बोलो आत्मस्वरूप कैसा आत्मस्वरूप मतलब मोक्षकाल में विद्यमान आत्मस्वरूप के विषय में विद्वानों के विभिन्न विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं विद्वानों के विभिन्न विरुद्ध कथन और वो कैसे विभिन्न प्रकार के विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं कुछ कथन यहाँ दिए हैं कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्म कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहते हैं ये बौद्ध मत है आत्मा ज्ञान रूप है आत्मा कैसा है ज्ञान रूप हाँ ये शंकर मत और बौद्ध मत में बिल्कुल समानता है वैसे वैष्णव मत में भी आत्मा ज्ञान रूप है तो ज्ञान रूप होने के साथ साथ ज्ञान का आश्रय भी वैष्णव मानते अंतर है शंकर और बौद्ध मत में दोनों में क्या है आत्मा ज्ञान स्वरूप है पर भेद क्या है बौद्ध मत में आत्मा क्षणिक ज्ञान रूप है और शंकर मत में नित्य ज्ञान रूप है नहीं क्षणिक मतलब जो वृत्ति क्षण क्षण में तरह तरह के विचार हो रहे हैं ना वृत्तिया ज्ञान क्षण क्षण में नए नए हो रहे हैं ना तो इन क्षणिक ज्ञानों को ही आत्मा मानते हैं तुम्हें है कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहते हैं तो क्षणिक ज्ञान हमेशा रहता है नहीं। यही तो सब परेशानी के कारण है ना और उसके उच्छेद को किसके क्षणिक ज्ञान के उच्छेद को मतलब क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहते हैं क्षणिक ज्ञान के नाश को क्या कहते हैं हाँ ये जो है ना क्षण ज्ञान ना होना हाँ क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहते हैं ये भी बहुत हो है सश रूप में ज्ञान सश रूप में कैसा नहीं क्षणिक ज्ञान का क्षणिक ज्ञान देखो आप देखिए आपका कोई भी विचार स्थायी टिकता है क्या कोई भी वृत्ति कोई भी ज्ञान टिकता है क्या तो ये सभी ज्ञान कैसे हैं क्षणिक हैं तो इनका अभाव भी इनका नाश ही क्या है मोक्ष है मतलब ये है की ज्ञान नित्य हो या अनित्य है या विचार अलग है शंकर मत में ज्ञान नित्य है और बौद्ध मत में ज्ञान कैसा है क्षणिक है तो क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहता है बौद्ध बताइए क्षणिक ज्ञान के अभाव भिचार... को मोक्ष कहते हैं ये ये बौद्ध की परिभाषा है में क्या विचार बार-बार रहे ना ये मतलब हाँ तो ज्ञान मतलब हमने सुविधा के लिए लिख दिया है ज्ञान का मतलब मत में क्षणिक ज्ञान है ऐसा तो उसके अभाव को ही मोक्ष कहते हैं अलग ये बात एक अलग है ये बात एक अलग है तो वहाँ पर है, ये बात एक अलग है तो वहाँ पर क्षणिक ज्ञान को आलय विज्ञान कहते हैं नित्य ज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं बौद्ध मत में आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दो तरह ज्ञान तो मान लिया क्या वो मतलब एक ऐसा समझिए नित्य ऐसा नित्य नहीं है एक संस्कार रूप से रहना खेर ये बात हम कभी अलग बताएंगे है ना एक अलग विषय हो जाएगा यही ध्यान रखना कि उनके यहाँ क्षणिक ज्ञान क्या है आत्मा है उसका अभाव भी क्या है मोक्ष है ये मत है यह। और यह बात सिद्ध ज्ञान जो होते हैं यही सब परेशानी के कारण बनी हुई है यही खत्म हो जाएगी खत्म हो गई अब देखना और उसके उच्छेद को मोक्ष कहते हैं कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं शंकर मत है शंकराचार्य का ज्ञान मात्र को कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को मात्र लगाया है क्यूँकी उनके यहाँ ज्ञानाधिकरण आत्मा नहीं है क्या है वो ज्ञान ज्ञान मात्र हाँ कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं तो ये ये बौद्ध के ज्ञान से इस ज्ञान में क्या अंतर है ये नित्य ज्ञान आत्मा का स्वरूप है नित्य ज्ञान क्या है क्षणिक ज्ञान आत्मा नहीं है क्षणिक ज्ञान तो वृत्ति रूप है वो आत्मा नहीं जो क्षणिक ज्ञान होते रहते हैं वो आत्मा नहीं है बता समझ में कुछ विद्वान नित्य ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं और मोक्ष क्या है उसकी अविद्या आत्मा की अविद्या जो हो गई है ना और अविद्या की निवृति को मोक्ष कहते हैं आत्मा में जो अविद्या आ गई है कल्पी आरोपित अविद्या है इसकी निवृत्ति को क्या कहते हैं मोक्ष अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं अविद्या निवृत्त होने पर क्या बच जाएगी आत्मा बताइए हाँ अनाती है और अब ये हो गया संकर मत अब न्याय मत आ रहा है कुछ विद्वान ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष कहते हैं विशेष गुण बोलो न्याय मत में बोल, बोल। स्नेव्य स्नेव्य भावना बुद्ध आदि सटक स्पर्शांत स्नेहा सांसो द्रव्य अदृष्ट भावना शिका गुण याद तो, हाँ बुद्धिम <laughs> हाँ, क्या वो अब बोल <laughs> अब तो याद बुद्धिम स्पर्शानता स्नेहो सांस्कृतिकोह अदृष्ट भावना शब्द अमीर गुणा क्या याद है? चलिए चुप इसमें ये विशेष गुण है हाँ जिसमें आत्मा के विशेष गुण कौन कौन है क्या फिर बोलना, क्या सुनती है बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार ये आत्मा के में रहने वाले विशेष गुण है कौन बुद्धि सुख सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मा के में रहने वाले विशेष गुण है तो बुद्धि भी विशेष गुण है बुद्धि करते क्या है ज्ञान बुद्धि करते क्या है हाँ तो ये लगाइए कुछ विद्वान सभी विशेष गुण बुद्धि आदि जो गुण है ना बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रिय संस्कार कुछ विद्वान ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष मानते हैं जब ज्ञान आदि कोई गुण नहीं रहेगा बुद्धि का मतलब ज्ञान ज्ञान नहीं, नहीं रहेगा तो पत्थर और आत्मा में कोई अंतर रहेगा इसलिए कहते हैं की पाषाण के समान अवस्था है वो नहीं जिसको मोक्ष मानते हैं तब तो फिर वो मोर्ख बन जाएगा ना बुद्धि चलिए पत्थर जैसे ही हो गया ज्ञान नदी सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष कहते हैं न्यायमत हो गया इसी तो तो इसी तो बुद्धिसी श्री हर्ष ने नैसद्य काव्य में लिखा है वरम वृन्दावने रम्य वरम वृंदावने रम्य श्री गालित्व बजाम न तू वैसे की मुक्ति याचे कराचना या� कि हम वावन में श्रीगाली बनकर के रहना पसंद करते हैं श्रीगाली समझते हैं सियाहारी है ना तो किंतु किन्तु सम्मत मुक्ति को मैं नहीं चाहता हूँ वृंदावन में हम श्रीगाली बनकर के रहना हमको पसंद है पर वैशेकों की मुक्ति की मुक्ति हमको मान्य नहीं है ऐसा श्रीहर्ष ने नैसद चरित्र में कहा है क्या नैसद है उसमें श्रीहर्ष ने ऐसा कहा है उनका भी तो यही होगा कि ये यह सब यही तो सब दुख का हेतु से खत्म हो जाना चाहिए खत्म हो गया तो पत्थर जी सी तो हो गया क्या विशेषता रही तुम्हारी आगे देखना किंतु वेदांत विद्या निष्णात ये विशिष्ट अधिक हो गए हिंदु वेदांत विद्या निष्णात विद्वान अनादि कर्म रूप विद्या के उच्छेद पूर्वक आविर्भूत हुए अपहत गुणास्तक से विशिष्ट जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मानुभव को मोक्ष कहते हैं ये वैष्णव मत हो गया मोक्ष क्या है स्वाभाविक ब्रह्मानुभव स्वाभाविक है ब्रह्मानुभव और ब्रह्मान किसका कौन करेगा जीवात्मा जीवात्मा करेगी ना तो जीवात्मा का स्वाभाविक ब्रह्मानुभव ध्यान देना ब्रह्मानुभव जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है कैसा धर्म है हाँ जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है पिता को स्वभावता पुत्र को स्वभाव से पिता की संपत्ति प्राप्त होती है।, है तो वैसे ही जीवात्मा को ब्रह्मांु वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है फिर अनुभव स्वाभाविक प्राप्त है तो हो क्यों नहीं रहा है मिल क्यों नहीं रहा है तो उसका क्या कारण है की ये कर्मरूप अविद्या कर्मरूप है कर्मरूप अविद्या है स्वाभाविक ब्रह्मां तो अब देखना जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मां को मोक्ष कहते हैं और जीवात्मा कैसी अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट है। इन गुणों का वर्णन कल बताएंगे कैसी आत्मा अपहत पापमतवादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा तो ये गुणाष्टक किसके जीवात्मा के आथ्मा। तो ये अब ध्यान देना तो ये ये आगंतुक गुण है जीवात्मा के कि नित्य गुण है कहते हैं कि स्वाभाविक गुण है तो इनका मुक्तावस्था में क्या होता है इन गुणों का आविर्भाव क्या होता है और बद्वावस्था में तिरोहित रहते हैं वो, है ना तो आविर्भूत हुए अपाह गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मानुभव को मोक्ष कहते हैं और देखना कि आविर्भूत कब कब होते हैं, तो उसको लगाइए अनादि कर्मरूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक ये बंधन का कारण क्या है अविद्या बंधन का कारण है हाँ तो यहाँ पर वैष्णव मत में जो बंधन का कारण अविद्या है वो कर्मरूप है अविद्या कर्म संज्ञा अविद्या कर्म संज्ञा तो वन तृतीया शक्ति इस ते विष्णु पुराण में है अविद्या कर्म संज्ञा की अविद्या कर्म का नाम है जो पूर्ण पाप रूप कर्म अनादि काल से जीव करते आ रहा है वही क्या उसकी अविद्या तो ब्रह्म साक्षात्कार से क्या होता है हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संसया छियंत चास्ते कर्माणी ये पुर्ण पाप रूप पूर्ण पाप कर्मात्मक अविद्या पूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं वही अविद्या है लगाइए अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद उदूर्वक मुंडक हाँ सर्व संसाणी तस्वीर दृष्टि बराबर है भागवते सप्ताह क्या है उसमें भागवत सप्ताह है कि सुनने पर आया ना हिस्सा महात्मे है ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध में थोड़ा अंतर है हाँ चलिए ध्यान देना अनादि कर्म रूप विद्या के उच्छेद पूर्वक अनादि कर्म रूप विद्या के हाँ उच्छेद पूर्वक।, पूर्वक क्या होता है उच्छेद पूर्वक के आविर्भूत उच्छेद पूर्वक होता है जीवात्मा का स्वाभाविक ब्रह्मांड ब्रह्मानुभव उच्छेद पूर्वक क्या होता है और जीवात्मा कैसी है आविर्भूत हुए अपात्मत्वाजी गुणास्तक से विशिष्ट है किन्तु वेदांत विद्या निष्नात वेदांत विद्या में प्रवीण विद्वान अनादि कर्म रूप विद्या के उच्छेद पूर्वक आविर्भूत हुए अपहत्मत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीव आत्मा के स्वाभाविक ब्रह्मान्वो को मोक्ष कहते हैं तो जो जीवात्मा किसका अनुभव करता है स्वाभाविक ब्रह्म का करता है तो यहाँ पर क्या है कि आत्मा का भी उच्छेद नहीं होता है न क्षणिक ज्ञान रूप आत्मा जो है तो वो तो रहती नहीं है तो यहाँ तो क्या है की जीवात्मा रहती है आत्मा हाँ नहीं तो फिर यदि किसी को मालूम हो जाए कि मुक्तावस्था में हम ही नहीं रहेंगे तो कोई मोक्ष की साधना करेगा <laughs> स्वनाश के लिए कोई प्रश्न नहीं करता है, है? कोई प्रश्न नहीं करता है के लिए संक्रमित अब मत में देखना अविद्या की निवृति ही मोक्ष है है ना तो यहाँ इतना ज्यादा तो इसमें न्याय मत में तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है ना तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मानुभव तो ने, तो ने रहता है तो उसका सुभावी धर्म है बाधा ही हटानी है सब ये बाधा कर्मिद हटानी है तो ब्रह्मांड ब्रह्मांुभ तो उसका स्वाभाविक धर्म है अब देखना तो अपहत पापमतवादी गुणाष्टक को हम बताते हैं कि यह आत्मा कैसी है पाप, पाप रहित जरा रहित ये मंत्र देखेंगे एस आत्मा अपाह पापमा बिजरो मृत्यु पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प यह आत्मा अपाह पापमा एस आत्मा या आत्मा अपाह पापमा करते पाप कर से रहित ये आत्मा कैसी है पाप से, से रही तो यहाँ पाप शब्द पुण्य का भी उपलक्षण है आत्मा जैसे पाप से रही तो वैसे पुण्य से भी रही थे पुण्य पाप से रही आत्मा तो मतलब अपहत पाप में आत्मा है तो उसका धर्म क्या होगा अपहत पाप में तो क्या होगा अपहत पाप में और बीजरा बीजरा है कि जरा जरा से रही तो उसका धर्म हो गया तो मतलब जरा रही तो धर्म हो गया ना आत्मा की जरा जरावस्था नहीं होती जरा जरावस्था तो देह की होती है ना हाँ तो देह जरा होने से अपने को जरा मान लेता है पर जरावस्था आत्मा की नहीं है पत्नी को और क्या है कि विजरत धर्म हो गया विमृत्यु का होता है की विगता मृत्यु से मतलब मृत्यु से रहित तो विमृत्युत्व तो उसका धर्म हो गया विशोक अर्थ है शोक से रहित तो आत्मा में कोई शोक नहीं है आत्मा जो है शोक से सुबात है क्या कि ये ये जो प्रकृति के साथ संबंध है ना तो उसके क्या होता है की वो उपाधि के कारण उसमें क्या है ये प्रकृति का संसार जो उपाधि है ना आवादी से तादाद होने कारण वो शोक कर लेता है वो स्वाभाविक रूप से आत्मा शोक से रही थी है तो शोका भी, भी नहीं करता नहीं नहीं अभाव और शोक का अभाव का वो बोधक नहीं है यहाँ शोक का यश से जिसका भी। भी। भी। शोक नहीं है मतलब शोक न करने वाला जो है शोक के अभाव वाला जो है शोक के अभाव वाला जो है कोई भावत्मक वस्तु तो निकल गया पहले था निकल निकल गया निकल गया तो जिसका निकल गया है वो लेना है शोक का अभाव रूप तो नहीं, नहीं, <laughs> नहीं तो अभाव, अभाव बोधक नहीं है ना शोक के अभाव वाले का बोधक है शोक के अभाव के अधिकरण का बोधक है <laughs> और बीजी गिस्सा बीजी घित क्या अर्थ होता है बीजी जिग्सा का अर्थ होता है शुदा बीजा करतेधा का अभाव तो क्षुधा से रहित है आत्मा आत्मा कैसी है शुदा शुदा से तो प्रकृति के साथ संसर के कारण वो अपने को क्या छुटित मानता है नहीं छुधा से रहित है वो तो धर्म हो गया और अपिपाशा का अर्थ है रहित उसकी ना तो आत्मा वो भूख लगती है और ना ही व्यक्त तो लगती है पिपासा रहता तो उसका धर्म है सत्य कामत उसका धर्म है और सत्य संकल्प उसका धर्म है इस प्रकार दिद्या में ये ब्रह्म के गुण कहे गए हैं मतलब उपनिषदों में विविध प्रकार की विद्याएं हैं उपासनाएं विद्या है, कर उपासना है। उसमें एक दहार विद्या है दबे हृदया काश हृदया काश में हृदया काश में विद्यमान ब्रह्म की उपासना जो है वो जो है ने के जो, था जो, नहीं वो यम तो नहीं वो अलग है वो छोक में आएगी दहार विद्या छंदोग में आई दिद्या और दहार विद्या में आपात पापमतवादी किसके गुण कहे ब्रह्म के किसके गुण कहेगा ये ब्रह्म के गुण है और यही गुण प्रजापति विद्या में आत्मा के कहे गए यह आत्मा जो आत्मा पाप जल से रहते है बिजर्जरा से रहित है मृत्यु से रहता है शोक से रहित है छुरा से रहित है पिपासा से रहित है सत्य काम है सत्य संकल्प है तो इस प्रकार प्रजापति विद्या में आत्मा के ये गुण कहे गए परमात्मा के अपात पापे गुण सदा आविर्भूत रहते हैं सदा प्रकट रहते हैं किंतु बद्धा बद्धावस्था में जीवात्मा के ये गुण कैसे हो जाते हैं तुरोहित हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं तो जब जो ब्रह्मोपासक है तो जब उसके चरम शरीर का वियोग होता है तो भगवत धाम में जाने पर क्या होता है वो भगवत धाम में जाकर परमात्मा को प्राप्त करके उसके ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं ये गुण कैसे होते हैं हाँ तो ये भगवत तो अविद्या का तो निवृत्ति हो जाएगी भगवत साक्षात्कार से तो अविद्या की निवृति पूर्वक अब आविर्भूत हुए अपात पापादी गुणास्तक से विशिष्ट होकर जीवात्मा जो ब्रह्मांड वो करता है वही क्या है मोक्ष है तो इस तरह जो है ना तो ये मोक्ष आया तो बात यह की यही हम कि सभी बंधनों के प्रेते अर्थ तो क्या किया कि सभी बंधनों के मुक्त होने पर आत्मा अस्थि आत्मा है मतलब ब्रह्मांड करने वाली है कि बंधनों से मुक्त होने पर आत्मा तो एक ही है तो आत्मा अस्थि का अर्थ है आत्मा ब्रह्म का वो करने वाली है यह एक मत है अब अनुभव करने वाली नहीं है ये अन्य मत है शंकर मत में ब्रह्मांड वो होगा नहीं नहीं नहीं होगा बौद्ध मत में भी नहीं होगा न्याय मत में भी नहीं होगा किसी मत में नहीं होगा तो नहीं है दूसरे मत में है एक मत में तो ये दो कोटियाँ आती हैं। ओम पूर्ण मद अब आगे प्रथम बंदी में